युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना इस प्रकार उन लोगों ने समस्त अमेरिका में मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया पर वे यहीं पर नहीं रुके वे दूसरे विरोधी पक्ष ईसाई मिशनरियों से जा मिले इन ईसाई मिशनरियों ने मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे भयानक झूठ गढ़े जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती यद्यपि मैं उसे उस प्रदेश में अकेला और मित्रहीन था तथापि उन्होंने प्रत्येक स्थान में मेरे चरित्र पर दोषारोपण किया उन्होंने मुझे प्रत्येक मकान से बाहर निकाल देने की चेष्टा की और जो भी मेरा मित्र बनता उसे मेरा शत्रु बनाने का प्रयत्न किया उन्होंने मुझे भूखों मार डालने की कोशिश की और यह कहते मुझे दुख होता है कि इस काम में मेरे एक भारतवासी भाई का ही हाथ था वे भारत में एक सुधारक दल के नेता हैं ये सज्जन प्रतिदिन घोषित करते हैं कि ईसा भारत में आए हैं तो क्या इसी प्रकार ईसा भारत में आएंगे क्या इसी प्रकार भारत का सुधार होगा इन सज्जन को मैं अपने बचपन से ही जानता था ये मेरे परम मित्र भी थे जब मैं उनसे मिला तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने किसी देश भाई को नहीं देखा था पर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया जिस दिन धर्म महासभा ने मुझे सम्मानित किया जिस दिन शिकागो में मैं लोकप्रिय हो गया उसी दिन से उनका स्वर बदल गया और छिपे छिपे मुझे हानि पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी मैं पूछता हूँ क्या इसी तरह ईसा भारतवर्ष में आएंगे क्या 20 वर्ष ईसा की उपासना कर उन्होंने यही शिक्षा पाई है हमारे ये बड़े बड़े सुधारकगढ़ कहते हैं कि ईसाई धर्म और ईसाई लोग भारतवासियों को उन्नत बनाएंगे तो क्या वह इसी प्रकार होगा यदि उक्त सज्जन को इसका एक उदाहरण लिया जाए तो निसंदेह स्थिति कोई आशाजनक प्रतीत नहीं होती